यहाँ हम आया है का काया मोक्ष का उपाय विवेक ख्या सिद्ध होती है सिद्ध होती है इसका मतलब ज्ञात होती है सिद्ध होती है इसका मतलब आ, कहीं व्यक्ति कहीं उत्पत्ति मतलब अर्थ कहीं होगा ज्ञान कहीं होगा उत्पन्न होगा जैसे मिट्टी से घट सिद्ध होता है यहाँ क्या होगा सिद्ध का उत्पन्न है ना तो सिद्धि कर्क कहीं उत्पत्ति कहीं व्यक्ति यहाँ क्या है ज्ञात है न यहाँ पर मोक्ष का उपाय विवेक छाती सिद्ध होती है मतलब मोक्ष का उपाय विवेक छाती ज्ञात होती है विवेक छाती मोक्ष का उपाय ज्ञात होती होती है है ख्या और सिद्धि अंतरेण और चा देखना न चा सिद्धि अंतरेण साधनम सिद्धि अंतरेण साधनम इति एतद साधनम अंतरण सिद्धि न क्या साधनम और साधन के बिना सिद्धि नहीं होती है साधन के बिना अंतरेण सिद्धि के साथ क्यों नहीं हुआ बताइए इतना तो सब जानते होंगे साधन के अंतरेण अंतरिण के साथ किया ना साधन के बिना सिद्धि नहीं होती है सिद्धि के साथ अन्वय क्यों नहीं हुआ अंतरिण का बोलो हाँ अंतरातरण युक्त द्वितीया सूत्र है ना अंतर शब्द से योग में भी इसलिए जब द्वितीय लगी है तो उसके साथ अंतरण और साधन के बिना सिद्धि नहीं होती है साधन के बिना सिद्धि होगी यहाँ सिद्धि करते फल है और साधन के बिना फल नहीं होता है अब देना साधन के बिना फल नहीं होता है विवेक ख्याति और मोक्ष में फल क्या है साधन क्या है बताइए और विवेक है। है साधन है ठीक मोक्ष फल है विवेक ख्या साधन है तो विवेक ख्या साधन होने से मोक्ष फल होता है लेकिन विवेक ख्याति जिसके पास नहीं है उसके लिए विवेक ख्या साधन होगी जिसकी विवेक ख्या है वो तो साधन बन जाएगी किसका मोक्ष रूप फल का और जिसकी विवेक ख्याति जिस योगी की अभी विवेक ख्या नहीं हुई है तो विवेक ख्या उसके लिए अभी क्या है फल है ठीक विवेक ख्या क्या है फल है।, है और उसके साधन अन्य होंगे, उसके साधन क्या होंगे योग के अंगों का अनुष्ठान ठीक न क्या सिद्धि अंतरण साधन हम सिद्धि कर रहे फल या विवेक ख्या रूप सिद्धि लेना विवेक ख्या रूप फल और साधन के बिना विवेक नहीं होती है सिद्धि करते है फल कौन सा फल विवेक ख्या क्या और साधन के बिना विवेक विवेक्या रूप सिद्धि नहीं होती है इतेतर आरम्भ से इसे बताने के लिए सूत्र का आरंभ किया जाता है इत करते इसके लिए किसके लिए विवेक ख्या रूप सिद्धि के साधनों को बताने के लिए विवेक ख्या सिद्धि हो गयी ना फल हो गया ना तो विवेक ख्या रूप फल के साधनों को बताने के लिए यह सूत्र आरम्भ किया जाता है अनुष्ठान अशुद्धि ज्ञानदीप्तिरिवेक छाते योगांग अनुष्ठादुधि योगा अनुष्ठा अशुद्धि छय ज्ञानदीप्ति आविवेक छाते योगांग अनुष्ठात योग के अंगों का अनुष्ठान करने से योग के आठ अंग हैं ध्यान देंगे योग के अंग योग क्या है चित्तवृत्ति और यहाँ पर क्या था सर्वपद नहीं है तो दोनों प्रकार की स्थितियाँ ली जायेंगी कौन संप्रज्ञात और हाँ चित्तवृत्ति का निरोध दोनों में है ना तो योग तो योग का तो वहाँ पर क्या है समाधि योग का क्या है हाँ योग अर्थ योग योग क्या है तो अर्थात समाधि दोनों प्रकार की समाधिया ही योग है कितने अंगम अंग क्या है उसका समाधि तो ये अंग समाधि है और वो संप्रियात अंग समाधिया है और इसका प्रतिपादन इसकी व्याख्या आदि आदिभाष में मिलेगी आपको तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा अशुद्धि छे अशुद्धि है, है यहाँ पर अविद्या अविद्या का छय होने पर मतलब अविद्या का क्रमशा ह्रास तो होने पर ध्यान देंगे ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्ति होती है तो विवेक ख्याति ज्ञान रूप है विवेक ख्याति से ही अविद्या की निवृत्ति होती है और उसके पहले योग के अंगों के अनुष्ठान से क्या होगा अविद्या छीण होगी अविद्या हो क्या होगी छीण होगी और जो विज्ञान से जो अविद्यावृत्ति होती है वो संस्कार रूप होती है इस स्थूल रूप से निवृत्ति तो पहले करनी पड़ती है इस स्थूल रूप से पहले ही निवृत्ति करनी पड़ती है जो सूक्ष्म अविद्या रह जाती है संस्कार रूप अविद्या रह जाती है उसकी निवृत्ति किससे होगी विवेकता किसकी होगी तो बताते हैं कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि की क्रमशः छीणता होने पर या अशुद्धि का क्रमशः ह्रास होने पर अशुद्धि का अर्थ अविद्या या मिथ्या ज्ञान अविद्या या अविद्या या मिथ्या ज्ञान की छीणता किससे होगी योग के अंगों का योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे वैसे वैसे अविद्या हल्के छीन होती चली जाएगी मिथ्या ज्ञान छीन होता चला जाएगा दुर्बल होता चला जाएगा लग गया तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से मिथ्या ज्ञान का क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्या अविवेक ख्या विवेक के उदय होने तक विवेक के उदय होने तक ज्ञान दीप्ति ही ज्ञान दीप्ति का अर्थ ज्ञान का प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश होता है मतलब उत्कृष्ट ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान होता है ध्यान देंगे योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का क्रमशः ह्रास होने पर योग यंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा अविद्या का क्रमशाह ह्रास होगा अविद्या का क्रमशः ह्रास होने पर अविद्या और कर्म संस्कार सब ले लेना अविद्या का क्रमशः ह्रास होने पर ज्ञान का प्रकाश होता है ज्ञान का अविद्या की अविद्या के कारण ही क्या होता है जैसे घट के ज्ञान के पहले घट का अज्ञान है ना पट के ज्ञान के पहले पट का क्या है आत्मा के ज्ञान के पहले आत्मा का अज्ञान है तो जैसे जैसे अविद्या क्षीर्ण होगी वैसे वैसे ही ज्ञान का प्रकाश पढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा ज्ञान का प्रकाश योगी की अविद्या क्षीर्ण होती है इसीलिए वो सब कुछ जान लेता है हो जाता है है ना सब जान लेता है योगी ईश्वर की अविद्या कुछ भी नहीं है वो सर्वोप्र है तो अविद्या ही रो रोधक है ना योगी भी वैष्णोवता अनुसार किया है की मुक्तात्माएं भी सर्वोप्र होती है सबको जानती है अच्छा और ध्यान देंगे तो पंक्ति लग जाएगी तो ज्ञान का प्रकाश कब तक तो होता रहता है विवेक विवेक विवेक के उड़े तक। के होने और के। फिर फिर सबसे तो बड़ा ज्ञान तो विवेक ख्याति है जिससे आत्मा की अनुभूति होती है योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का अच्छा क्षय होने पर विवेक ख्याति के उदय पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता रहता है ज्ञान का प्रकाश मतलब उत्तरोत्तर साधना के अनुकूल ज्ञान का प्रकाश होता रहेगा या उत्तरोत्तर विद्याण होगी और ज्ञान कैसा है आपका उन्नत होता चला जाएगा यथार्थ ज्ञान होता चला जाएगा देखो योगांगानी अष्टौ अभिधा दा, अभिधाष्य मानी योगांगानी अष्टौ अभी धाष्य आगे कहे अभी दाहानी कर आगे कहे जाने वाले अग्रिवाणानी आगे कहे जाने वाले योगांगान अष्टौ आगे कहे जाने वाले योग के अंग आठ है आगे कहे जाने वाले योग के आठ अंग होते हैं वो कहाँ कहे जाएंगे आगे तो अच्छा तेसाम तेसाम से लेना योगांगान योगा योगांगा योगा अनुष्ठान्त है ना सूत्र का ही व्याख्यान चल रहा है सूत्र में योगांगा या तो योगांग आठ हो गया और तेज से क्या लेना है योगांगा नाम सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि छूत्र कहता है ना तो अशुद्धि छात्र बताते हैं यहाँ पर पंच पर्वणों की अशुद्धि छय में अशुद्धे छुद्धे षी तत्व समास है ना तो अशुद्धे से क्या लिया है से क्या लिया है और विपर्य से और ये का एक विशेषण लगाया पंच पर्व पांच पर्व वाला भी कर पांच हो वाला हो गया ना बास का पर्व होता है बीच का समझ गए ना हाँ तो वैसे ये पांच पर्व वाला तो यहाँ पर लगाओ पंक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान करने से पांच पर्व वाले विपर्य पांच पर्व वाले अशुद्धि रूप विपर्य का क्रमशः नाश होता है करते क्रमशः योग का अनुष्ठान करने से पांच वाले क्रमशाह ह्रास होता है क्रमश नाश होता है कैसे नाश होता है क्रमश तत् तथ्य क्या लेना है यहाँ पर अशुद्धि है ना विपर्य रूप अशुद्धि का क्रमशाह क्षय होने पर समय ज्ञान अभिव्यक्ति समय ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है मतलब ये ज्ञान हुआ। है। अब देखो ऐसा स्पष्ट करते हैं यथा यथा चाधना अनुष्ठी जन्ते तथा तथा तनुत्व अशुद्धि नापद्य योग योगी के द्वारा योगी के द्वारा चाह यथा यथा और योगी के द्वारा जैसे जैसे योग के और योगी के द्वारा जैसे जैसे योग के साधनों का अनुष्ठान किया जाता है साधनानी के द्वारा जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है वैसे वैसे अविद्या हल्की होगी कि भारी होगी तथा तथा अशुद्धि तनुत्तम आपद्यते तनुत्वम अशुद्धि ही तनुत्वम अशुद्धि ही आप अशुद्धि तनुत्तम आपद्यते वैसे वैसे अशुद्धि करतेद्या तन अनुत्तम आपद्य करके हल्की हो जाती है वैसे वैसे अविद्या अविद्याल्की हो जाती है या वैसे वैसे, वैसे अविद्या कमजोर हो जाती है क्षीण हो जाती है समझ में? तो जैसे जैसे अनुष्ठान करेंगे वैसे वैसे अविद्या क्षीण हो जाती है लगे तो कं की कौन क्षीण हो जाती है तनुत्तम करते क्षीण हो जाती है जैसे जैसे अनुष्ठान करेंगे वैसे वैसे अविद्या क्षीण होती चली जाएगी अविद्या कर्म संस्कार सब लेना चाय बहुत अच्छा है ये क्या यथा यथा अशुद्धि और जैसे जैसे अविद्या क्षीण होती है जैसे जैसे अविद्या क्षीर्ण होती है वैसे वैसे क्या होगा ज्ञान ज्ञान दीप्ति है ना लिखा है वाक्य की समाप्ति में तथा तथा ज्ञानी दीप्ति विवर्धते वैसे वैसे ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है ज्ञान स्वापी दीप्ती दीप्ति का दीव्त एक विशेषण लगाया है क्षय क्रमानुरोध ही है नय इसका अर्थ है की छय के क्रम का अनुसरण करने वाली किसके छह का अविद्या के छह अविद्या के छह के क्रम का अनुसरण करने वाली कौन दीप्ति किसकी दीप्ति ज्ञान दिप्टी हाँ छह के क्रम का अनुसरण करने वाली ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है या ज्ञान की दीप्ति बुद्धि को प्राप्त होती है दोबारा देखना चाहिए था, था, था और जैसे जैसे अविद्या क्षूर्ण होती है जैसे जैसे अविद्या क्षीर्ण होती है वैसे वैसे छ के क्रम का अनुसरण करने वाली किसका छ अभिध्या का अज्ञान का छह के क्रम का अनुसरण करने वाली ज्ञान की दीप्ति बढ़ती है ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है है ना? अब देखना बहुत अच्छा बात है अब ध्यान देना तो ये कब तक बढ़ता है तो उस सूत्र में क्या है अविवेक ख्याते है ना ज्ञान दीप्ति तक व्याख्यान हो गया सूत्र का हस्त के द्वारा अब अविवेक आता है सा खुशा विवर्धते है ना आपके अलंकार में है सा ऐसा इस मतलब पूर्व में कही गई ये वृद्धि वृद्धि का अर्थ है वृद्धि किसकी वृद्धि की की दीप्ति वृद्धि ज्ञान की ज्ञान की दीप्ति की वृद्धि या ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि वैसे वैसे ये वृद्धि प्रकर्षम अनुभव आ अवेक ख्याते है अवेक ख्या मतलब विवेक ख्याति के उदय होने तक प्रकर्षता का अनुभव करती है प्रकर्षता प्रकर्षम अनुभूति है ना अनुभूति क्रिया का यहाँ पर वैसे वैसे ये वृद्धि विवेक छाती के उदय होने तक प्रकर्षता का अनुभव करती है प्रकर्षता का अनुभव करती है इसका मतलब प्रकर्ष हो जाती है या तो उत्कृष्टतम हो जाती है उत्कृष्टतम समझते है अत्यंत श्रेष्ठ ध्यान देना विवेक अविवेक ख्या विवेक ख्या के उदय होने तक वह उत्कृष्टतम हो जाती है उत्कर्षता हो करती उत्कर्षता को प्राप्त करती है या तो उत्कृष्ट हो जाती है हाँ और अविवेक ख्या का एक अर्थ दिया है वहाँ पर आगुण आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञानाद ये अविवेक ख्या का अर्थ है तो वहाँ पर अविवेक ख्या है ना तो इसका अर्थ है अगुण गुण कर से लेना यहाँ पर बुद्धि बुद्धि और पुरुष के स्वरूप ज्ञान के उदय होने तक अब अविवेक से विवेक ख्याति के उदय होने तक अर्थात बुद्धि और पुरुष के स्वरूप के बुद्धि और पुरुष के स्वरूप बुद्धि और पुरुष स्वरूप के ज्ञान के उदय होने तक किसका ज्ञान बुद्धि और पुरुष रूप के ज्ञान के उदय होने तक ज्ञान की वृद्धि उत्कृष्टम होती जाती है ज्ञान की वृद्धि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती जाती है, बढ़ती जाती है लग गया अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर आप योगा देखेंगे योगा अनुष्ठानम अशुद्ध कारणम योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या के वियोग का कारण है अविद्या की निवृति का कारण है या अविद्या को पृथक करने का कारण है, है? योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या को पृथक करने का कारण है तो ध्यान देंगे कि जब जैसे कि काश यदि बहुत कीले हों तो अग्नि उनको शीघ्र जला सकती है हु? तो यदि कर्म संस्कार बहुत प्रबल है तो क्या है की वो ज्ञान लोग अग्नि से उसमें भस्म हो पाएंगे इसलिए क्या है कि नित्य निवित कर्मों के अनुष्ठान से या योग के अंगों के अनुष्ठान से यम नियम आदि योग के साधनों के अनुष्ठान से वो क्या होते हैं क्षीण होते हैं जैसे कि अत्यंत गीली लकड़ी को अग्नि नहीं जला सकती है तो उसको दीरे दीरे और उसको धीरे धीरे यदि सूखी लकड़ी होगी तो अग्नि तुरंत जला देगी है ना रोई को जलने में कितनी देर लगती है तो उसी प्रकार क्या होता है योग के अंगों के अनुष्ठान से अविद्या को क्या करना पड़ता है धीरे धीरे उसको क्षीण करना पड़ता है तनु करना पड़ता है और फिर जब तनु हो जाएंगे ना वो क्या है कि धीरे अनुष्ठान करने से क्षीण हो जाएगी कौन अविद्या तब ज्ञान के द्वारा वो शीघ्र बस फिर आगी योग के अंगों अनुष्ठान से क्षीण होगी फिर ज्ञान से वो शीघ्र दग हो जाएगी तो ध्यान देना अविद्या की क्षीणता योग के अंगों के अनुष्ठान से आई नहीं आई आई न अच्छा अब एक प्रश्न हम आपको प्रश्न एक प्रश्न एक बात बताए देखते हैं ईसा में क्या आया है अविद्याता नहीं नहीं, वहां तो अविद्या कर्म कर्मो के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करके मृत्यु का है वहां पर की मोक्ष के प्रतिबंधक पूर्ण पापरूप कर्म अविद्या के द्वारा कर्मो का अतिक्रमण करके नहीं अविद्या क्या है अविद्या मृत्युम तीर्थवा अविद्या कर्म है विद्या अविद्या का तो क्या विद्या से, से तो ब्रह्म विद्या से भिन्न क्या है कर्म तो वही वहां पर अविद्या कर समझ लेना या नित्य कर्म समझ लेना हम तो योग शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो योग के अंगों के अनुष्ठान से मृत्यु तीर्थवा मोक्ष के ये मोक्ष के विरोधी अविद्या का अतिक्रमण करके योग के अंगों का अनुष्ठान करके और अविद्या का क्या अर्थ किया मैंने अविद्या क्या है? ज्ञान और उससे भिन्न क्या हो गया उससे भिन्न कर्म हो गया उससे भिन्न क्या हो गया हाँ। तो लोग नित्य नैमित्त कर्म लेते हैं और उससे भिन्न योग के अंगों का अनुष्ठान हो गया तो योग के अंगों के अनुष्ठान से मृत्यु का अतिक्रमण करके ष्णु पुराण के साथ मिलाकर के देखेंगे विष्णु पुराण में एक अध्याय है तो मृत्यु काम अविद्या तो मतलब क्या हुआ अविद्या के के हुआ ना योग के अंगों के अनुष्ठान से अविद्या को छीण करके अथवा पूर्ण पाप कर्मों को नष्ट करके विद्या विद्या के द्वारा या ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा तो अभी ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारी बातों पर शंकर वास्ते में यह अर्थ नहीं है वहाँ विद्या गौड लिया गौड़िया है विद्या लिया है जबकि पूर्वापुरुष पुर्व, पर प्रसंग अनुरूप नहीं है वो है ना बात है ज्ञान कर्म के समुख्य नहीं हो सकता है उसी में वो पूरा ताकर शंकराचार्य ने लगा दी है पूरे में और खुद किसके जीवन में ऐसा होता है भगवान जाने तो हमें यही बताना है यहाँ पर जो ये बताइए जो आप लोग ये शांक सिद्धांत में पढ़ते हैं उसके अनुसार कर्म कब तक करने चाहिए अंताकरण की शुद्धि अंताकरण की शुद्धि हो गई इसकी क्या परेशान है परेशान क्या है नहीं जो जानते वो बताइए तो अच्छा ठीक है लेकिन अभी जो पढ़ा है आपने उसके अनुसार बोलिए नहीं, नहीं नहीं ये तो आप लोग तो की लगे शंकर सिद्धांत के अनुसार जो आजकल कल शंकर सिद्धांत पढ़ाया जाता है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए जिज्ञासा तक अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्म करने किए जाते हैं कर्मों को उपयोग अंताकरण की शुद्धि में है ज्ञान में नहीं है एक आ जाता है ना कर्मों को उपयोग किसने अंताकरण की शुद्धि में है ज्ञान में नहीं, नहीं है तो कर्मों का अनुष्ठान तब तक, तक करना चाहिए जब तक दिप उत्पन्न न हो जाए ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न न हो जाए और ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो क्या है कर्मों को छोड़ देना चाहिए यह बताया जाता है ना कर्म तब तक करना चाहिए जब तक ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न न हो जाए तब तक, तक कर्म करना चाहिए और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो कर्म को छोड़ दे और फिर क्या करे श्रवण मगन निरिध्यासन करे यही कहा जाता है ना तो ध्यान देना कि जिस व्यक्ति को जिज्ञासा हो गई ब्रह्म को जानने की इच्छा हो गई तो उस इस मतानुसार क्या है कि कर्म करना छोड़ देगा और क्या करेगा श्रवण वन करेगा लेकिन ध्यान देना जिसकी ब्रह्म जिज्ञासा हो गई वेदांत श्रवण करने लगा तो क्या उसको साक्षात्कार हो गया क्या क्यों नहीं हो गया जब साक्षात्कार हुआ क्या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ क्योंकि अभी क्या है कि प्राचीन प्रतिबंधक पड़े हुए हैं प्राचीन प्रतिबंधक पड़े हुए हैं प्राचीन प्रतिबंधक कर्म संस्कार पड़े हुए हैं प्राचीन प्रतिबंधक कर्म संस्कार अभी पड़े हुए हैं इसीलिए श्रवण से हमारी बात समझ में आ रही है आपकी आप समझ रहे अपना जो कहा जाता है कर्म तब तक करना चाहिए जब तक जिज्ञासा उत्पन्न न हो जिज्ञासा उत्पन्न होने पर श्रवण मनन करे कर्म करना छोड़ ले लेकिन जो व्यक्ति जो क्या है की वेदांत श्रमण करने लगा जिज्ञासा हो गई तो क्या उसको साक्षात्कार हो गया क्यों नहीं साक्षात्कार हुआ है क्योंकि उसके प्रतिबंधक कर्म भी पड़े हुए हैं इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ तो अभी जो प्रतिबंधक कर्म पड़े हुए हैं थोड़ा से ये अंताकरण की अशुद्धि पड़ी हुई है तो अंताकरण की शुद्धि हो गई क्या नहीं हो गई ना वो तो बनी हुई है और ये हमेशा बनी रहती है कुछ कर ही नहीं पाता है इसीलिए देखो योग शास्त्र में क्या बताया है यथा यथा यथाचार साधना अनुष्ठी कि जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं वैसे वैसे वो क्या है होती अविद्या क्षीर्ण होती है या प्राचीन कर्म संस्थान क्षीण होते हैं बात हमारी समझ में आई इसलिए जो है ना कि इसलिए है क्या की दोनों ही करने चाहिए अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सबके लिए कर्म अलग अलग है ब्रह्मचारी का कर्म सन्यासी कर्म, का कर्म गृहस्थ का वस्ती का कर्म सबका अलग अलग है एक जैसा कर्म नहीं है अग्नि अग्निहोत्रादी कर्म किसके हैं के हैं। भगवान नाम जप भगवान का कीर्तन करना ईश्वर उपासना करना यह सन्यासी का कर्तव्य है राजदंड धर्मशास्त्र कहते हैं है ना राजा मतलब राज, राजाज्ञा है राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर क्या होता है दंड होता है धर्मशास्त्र कहते हैं ईश्वर की उपासना करना नाम जपना यह सन्यासी का कर्म है तो कर्मों का पूर्णता त्याग धर्मशाला से नहीं रहते हैं तो जो जो कर्म है ना जिसके जो कर्म है कर्म करने से क्या होगा कि प्राचीन कर्म संस्कार धीरे धीरे क्षुण होते रहेंगे वो क्षीण होते रहेंगे और श्रवण मनन अपनी जगह काम करता रहेगा ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होगा तो श्रवण मनन से क्या होगा ज्ञान की उत्पत्ति क्या कि ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और इन कर्मों के अनुष्ठान से या योग्य अंगों के अनुष्ठान से क्या आपका कर्म संस्कार क्षुण हो रहा है तो जैसे जैसे कर्म संस्कार क्षण होता जाएगा अविद्या क्षण होती जाएगी वैसे वैसे क्या है कि वो बताया ना इसने की ज्ञान की रिप्ति बढ़ती जाएगी ये बहुत बढ़िया योग शास्त्र का मानना है और जो लोग बोलते हैं ना कर्म छोड़ देना चाहिए वो ठीक नहीं है क्या तम एतम वेदान बचने ने ब्राह्मणा भी यज्ञा तपता न सके है ना कि वेद वेदाध्यन के द्वारा ब्राह्मण ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं ब्राह्मण का मुगुक्न के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं वेदान वचनेज्ञ के द्वारा और क्या है यज्ञ दान के द्वारा और अनासक्त के द्वारा तो यज्ञ दान तथा भी कर्मों के द्वारा क्या है जानने की इच्छा करते हैं लोग कहते हैं इनका उपयोग किसमें है जानने की इच्छा में उपयोग है जानने की इच्छा जब तक न हो तब तक कर्म करना चाहिए फिर छोड़ दे अब बताइए हम बोलते हैं असीना हंतुम इच्छति तलवार से मरने की इच्छा करता है तो तलवार का उपयोग मारने में है की इच्छा में है इच्छा में उपयोग है क्या तलवार के बिना इच्छा नहीं होगी क्या अश्वे ने जी अश्व से जाने की इच्छा करता है तो अश्व का उपयोग जाने में है की इच्छा में है अच्छा तो ये बताइए की अश्व का की क्या है की अश्व का उपयोग जाने में है इच्छा में है? अच्छा। तो नहीं है अश्व के द्वारा इच्छा है अश्व का इच्छा में तो उपयोग नहीं है ना और तलवार का इच्छा में उपयोग नहीं है मारने में उपयोग है ना वैसे कर्मों को उपयोग इच्छा में नहीं है ध्यान रखना जानने की इच्छा में उपयोग जानने की इच्छा में उपयोग कर्मों का नहीं है कर्मों को उपयोग जानने में ही है किसमें जानने में ही कर्मों का उपयोग है इच्छा में उपयोग नहीं हो सकता है तो कर्मों का उपयोग किसमें है ज्ञान जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही ज्ञान जो है निर्मल होगा आपका लेकिन काम दोनों का अलग है कर्म में करते करते क्या होगा जानते हैं वो प्राचीन पाप संस्कार क्षुण होंगे प्राचीन मतलब आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक जो प्राचीन पूर्ण पाप रूप कर्म पड़े हैं वो से क्षीण होंगे कर्म के अनुष्ठान से योग्यंग हो गए अनुष्ठान से और जैसे जैसे कर्म क्षुण होगा ना वैसे वैसे ये क्या है की आप साक्षात्कार के निकट पहुँच जाएंगे और तो ज्ञान से फिर क्या है की साक्षात्कारात्मक ज्ञान होने पर अभिज्ञानीवृत्ति हो जाएगी और जब तक कर्मों का अनुष्ठान करने से योग के अंदर का अनुष्ठान करने से प्राचीन संस्कार क्षण नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान रूप सूर्य का उदय नहीं होगा ज्ञान रूप सूर्य का उदय अब रही बात समुच्चय मतलब अलग अलग दोनों का उपयोग है कर्म का उपयोग अलग है ज्ञान का उपयोग अलग।, अलग है मतलब समुच्चय का जैसा ये करते ना शांकर भाषण निराकरण ऐसा कुछ भी नहीं है समुच्चय नहीं तब माना जाए यदि मिलाकर मोक्ष का साधन माना जाए मिलाकर मोक्ष का साधन नहीं मानते अलग अलग उपयोग होता है योग शास्त्र अपनी जगह बहुत अच्छा है और यथावत उसका पालन करने से कुछ होता ही नहीं रहेगा वो हमें लिखा हुआ है कुछ अब योग के तो सब कुछ छोड़ दो, दो योग के अंगों का भी छोड़ दो, दो, दो कुछ हो पाएगा साक्षात्कार नहीं होगा कभी भी होता ही नहीं है शंकराचार्य स्वयं बहुत बड़े योगी थे परकाजा प्रवेश वगैरह किया है ना वो स्वयं तो बहुत बड़े योगी थे अब लिखिए आगे ध्यान देंगे लेकिन है क्या जिसमें सुविधा होती है उसी का लोग प्रचार करते हैं कितने बड़े योगी थे हम लोगों को भी योग साधना करनी चाहिए इस पर कोई ध्यान नहीं है वो तो बोलते हैं विरोधी अगर ज्ञान का ही सकते मानते ज्ञान का अच्छा आगे ध्यान देंगे की योग पेंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है मतलब मिथ्या ज्ञान के पृथक मिथ्या ज्ञान के क्या कहें नि का कारण है या मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञान को पृथक करने का कारण है किसको प्रसर करने का इसमें दृष्टान्त यह था पर से हमारे दृष्टान्तों को आपने ध्यान दिया जो मैंने बताया कि मतलब जिज्ञासा हो गई तो क्या साक्षात्कार हो गया क्यों नहीं हुआ प्रतिबंधक तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी करना पड़ेगा पहली बार है करना पड़ेगा जब तक प्रतिबंधक पड़ा ही रहेगा ज्ञान रूप सूर्य नहीं होगा ध्यान देना नहीं ध्यान देना तभी जो है ना विद्या क्या क्या विद्याम युवेदय है ना विद्या और अविद्या विद्या मतलब विवेक मतलब योग के अंगों का अनुष्ठान युवेदय फिर आगे क्या है में तुम तीर्थ विद्या में तुमस्म तीर्थ योग शास्त्र तो सब है ही भगवदगीता की समाप्ति में क्या लिखा है भगवदगीता सु क्या लिखा है संखश शास्त्र गीता शास्त्र भी योग शास्त्र का उत्पादन तो शब्द ये है आगे देखेंगे पे यथा परसु छेद्य छेद कर से छेदन करने योग्य मतलब काष्ट कर से करते कुठार जैसे कुठार जैसे कुठारियो कारण को पहले से लेंगे जैसे कुठार काष्ट के पृथक करने का कारण है काष्ठ के वियोग का कारण या काष्ट को पृथक करने का कारण कौन है ये वाक्य को लगाने के लिए किसको लाएंगे उधर से वियोगण को जैसे कुठार काष्ट को पृथक करने का कारण है उसी प्रकार से योग के अंगों का अनुष्ठान किसको पृथक करने का कारण है अशुद्धि को पृथक करने का कारण है विवेक प्राप्ति कारणम तू विवेक अच्छा यहाँ भी योगांग अनुष्ठान का अध्ययन करके ये पंक्ति लगेगी तू कर किंतु किंतु योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्या को विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण है तू मतलब किंतु विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण कौन है बताओ अनु योग अनुष्ठान ठीक है किंतु योगांग अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण कौन है योग के अंगों का अनुष्ठान तो योगांग अनुष्ठान को दो प्रकार का कारण बताया और प्राप्ति कारण वियोग कारण मतलब पृथक कारण विद्या को पृथक करने का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण यथा धर्मा सुखस्त यहाँ भी प्राप्ति कारणम को जोड़ेंगे जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है जैसे धर्म उसी प्रकार योगा अनुष्ठान किसकी प्राप्ति का कारण है विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण है न अन्यथा कारण अन्यथा अन्य कारण नकार से कारण अन्य प्रकार से किसका कारण नहीं है विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण ये समझेंगे प्रसंगानुसार अशुद्धि के वियोग के द्वारा विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण है विवेक ख्याति नहीं हाँ ठीक है विवेक ख्या नहीं योगा अनुष्ठान कारण कौन योगा अनुष्ठान अशुद्धि के पृथक करण के द्वारा किसका कारण है विवेक प्राप्ति का योगांग अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण कैसे है नहीं योगानुष्ठान विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण कैसे है अशुद्धि के वियोग के, के द्वारा ठीक ठीक ठीक तो अन्यथा कारणम ना मतलब अन्य प्रकार से कारण योगा अन्य प्रकार से विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण कति क्या ऐतानी कारणी शास्त्रे बवंती क्या एतानी कति कारणी और ये कितने प्रकार के कारण शास्त्रे बवंती शास्त्रे कथितानी होती और कितने प्रकार के कारण शास्त्र में कथित होते हैं कितने प्रकार के कारण शास्त्र में कहे हुए होते हैं नवयु इह नव एव इति आह नव ही कारण होते हैं इति आह या बात कही जाती है कितने कारण होते हैं नव ही कारण होते हैं ऐसा कहा जाता है तद यथा वह जैसे हुआ जैसे जी उत्पत्ति स्थित अव्यक्ति, विकार प्रत्यय आप तयोग कारणम नवधार नौ प्रकार के कारण है, है? तत्र, नौ में प्रथम कारण क्या है उत्पत्ति श्लोक पर थोड़ा ध्यान देंगे नौ की संख्या उत्पत्ति स्थिति अव्यक्ति, विकार प्रत्यय आप्य हो गए ये नौ प्रकार के कारण स्मृतम कर से कथितम ये नौ प्रकार के कारण कहे जाते हैं कारण को सबसे साथ जोड़ो उत्पत्ति कारण स्थिति कारण कारण विकार कारण प्रत्यय कारण कारण अन्यत्व कारण और स्त्री कारण तस्कार से उन नवो में प्रथम कौन है उत्पत्ति कारण यह उत्पत्तिकारण कर से उपादान कारण इसका उदाहरण है विज्ञान से उत्पत्ति के कारण मनोभवती विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन होता है या विज्ञान तो कर रहे वृत्ति विज्ञान का क्या है तो वृत्ति की उत्पत्ति का कारण कौन होता है मन तो वृत्ति यहाँ पर अंतःकरण या बुद्धि तो सभी बुद्धि की ही वृत्तियाँ होती हैं सभी वृत्तियाँ किसकी होती है की विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन होता है तो बात है इस वृत्तियों का उपादान कौन है मन अंताकरण क्यों अंताकरण का ही परिणाम तो बढ़ती है दूसरा कौन है इसकी कारणम इसकी कारणम को बताते हैं मनसा पुरुषार्थता पुरुषार्थता का अर्थ है भोगापर्ग रूप पुरुषार्थ है भोग रूप पुरुषार्थ मन की स्थिति के कारण है शरीर की स्थिति का कारण क्या है आहार है जब तक आहार मिलता रहेगा तब तक शरीर की स्थिति बनी रहेगी तो शरीर की स्थिति का कारण कौन है तो उसी प्रकार से जैसे शरीर की स्थिति का कारण आहार है उसी प्रकार मन की स्थिति का कारण कौन है भोगाप वर्ग रूप पुरुषार्थ है ना ये भोगापर्ग रूप पुरुषार्थ जब तक रहेंगे तब तक मन बना रहेगा पंक्ति लगाएंगे स्थिति कारण को बताते हैं मनसा स्थिति कारण मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता कर भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ होता है मन की स्थिति का कारण भोगापवर्ग रूप पुरसार होता है शरीर युवाहरा, जिस प्रकार आहार यु है ना युव कार जिस प्रकार जिस प्रकार आहार शरीर की स्थिति का कारण होता है कारण को हैं? जिस प्रकार आहार शरीर की स्थिति का कारण होता है उसी प्रकार मन की स्थिति का कारण होगा भोगापूर्वक पुर रूप पुरुषार्थ होते हैं अब दो कारण हो गए तीसरा कारण बोलो अभिव्यक्ति कारण यथा रूप से जैसे आलोक रूप ही अभिव्यक्ति का कारण है अंधेरे में रूप दिखाई देगा अंधेरे में रूप क्या व्यक्ति होगी रूप, हो तो रूप की व्यक्ति कब होगी आलोक के होने पर तो जैसे आलोक रूप की अभिव्यक्ति का कारण है आलोक क्या है रूप, रूप, रूप, क्या रूप की तो अभिव्यक्ति का कारण है अच्छा अभिव्यक्ति से लेना है यहाँ पर पौर से अभिव्यक्ति ज्ञान अभिव्यक्ति से क्या लेना है पौर से अभिव्यक्ति अर्थात ज्ञान अंधेरे में ज्ञान होगा रूप का आलोक के होने पर होगा तो आलोक क्या हुआ रूप की तथा रूप ज्ञानम ध्यान देना तथा रूप ज्ञानम लिखा है ना तथा रूपस् रूप ज्ञानम उसी प्रकार रूपस् उसी प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण रूप ज्ञान रूप की अभिव्यक्ति का कारण रूप का प्रकाश किसके द्वारा होगा प्रकाश नहीं प्रकाश दर्शन शास्त्र में ज्ञान अर्थ में है ना <गण> एक मिनट नहीं तथा अभिव्यक्ति कारणम रूप ज्ञानम रूप की अभिव्यक्ति का कारण रूप ज्ञान है रूप ज्ञान से ही रूप की अभिव्यक्ति होगी अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है प्रकाश या ज्ञान रूप ज्ञान से किसका प्रकाश होगा रूप का तो तथा रूपस्य से अभिव्यक्ति कारणम रूप ज्ञानम उसी प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण कौन है रूप ज्ञान रूप ज्ञान से रूप की अभिव्यक्ति घट ज्ञान से घटकी अभिव्यक्ति पट ज्ञान से पट की अभिव्यक्ति व्यक्ति का सभ्यता समझने होंगे दो दिए अच्छा कितने हो गया तीन चतुर्थ कारण बोलो हाँ तो विकार कारणम विकार का कारण बताते हैं मनुष्य विषयांतरम एक उदाहरण है की मन के विकार का कारण स्त्री आदि विषयांतर लिखा है ना तो ले से लेना है, से, मन, मन के का कारण से है, है ना मन के विकार का वारणे से अतिप्त विषय है ठीक है तो विकार कारण हम समझ गए और दूसरा विकार कारण है यथा अग्नि अग्निपावक्य क्या समझे पाक्य है पाक्य पाक है ना न ठीक है तो पाक का है कि यहाँ पर ये की जो पकाया जाने वाला पदार्थ जैसे पकाए जाने वाले पदार्थ के विकार का कारण है अग्नि जैसे अग्नि में दाल पहले जैसे रहते हैं रखते हैं अग्नि के ऊपर दाल पहले जैसी रखी जाती है पकने के बाद वैसी रखिए बिकार आ जाता है न जैसे पकाये जाने वाले पदार्थ के विकार का कारण अग्नि है लग गया प्रत्यक कारणम प्रत्यय कारणम तीसरे और कारण आगे कारण क्या है विकार प्रत्येक कारण प्रत्येक कारण प्रत्यय ज्ञान का कारण है तो धूम का ज्ञान हो गया पर्वत में दूर से धूम देखा तो धूम के ज्ञान से किसका ज्ञान होगा धूम के ज्ञान से अग्नि होगी अग्नि का वही है प्रत्येक कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान जैसे धूम ज्ञान अग्नि ज्ञान का कारण है प्रत्येक कारणम प्रत्यक का क्या था ज्ञान, जैसे धूम ज्ञान अग्नि ज्ञान का कारण है विकार कारणम प्रत्यय कारणम प्रत्यय देखो श्लोक में प्रत्यय के बाद आपसी किया यहाँ प्राप्ति आप्ति कारण, प्राप्ति आपणम प्राप्तिकारणम इसका उदाहरण है योगांगानुष्ठान विवेक प्राप्त कारणम योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्या की प्राप्ति का कारण है योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्या की प्राप्ति का, प्राक्ति का कारण है अच्छा अब प्राप्ति कारणम प्राप्ति आपकी प्राप्ति इसके बाद क्या है भीू, भीू, तो वियोग कारण बताते हैं तदे व शुद्धे तद क्या लेना है योगांग अनुष्ठान योग तरयोग का क्या है योगा अनुष्ठानम योग के अंग का अनुष्ठान योगा अनुष्ठान किसके वियोग का कारण है योगा अनुष्ठान अशुद्धि के कारण का है अशुद्धि के प्रसक करने का कारण है यहाँ अनेक शब्द आया अब यह क्या बोलो तो यहाँ पर अन्य अन्य अर्थ है भिन्न रूप भिन्न रूप प्रदान करने का कारण भिन्न रूप या भिन्न रूप देने का कारण है भिन्न रूप देने का कारण सुवर्णकार क्या करता है सुवर्ण को भिन्न रूप दे देता है ना तो अन्य कारणम का समझ लेना कि भिन्न रूप करने का कारण भिन्न रूप करने का जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण के को भिन्न रूप करने का कारण है सुवर्ण कार्य सुवर्ण को भिन्न रूप करने का कारण है भिन्न रूप कर लेता है ना एवं अच्छा इसके अन्यत्व कारण हो गया अब इसी को समझा रहे हैं एवं इसी प्रकार स्त्री प्रत्यय से मूढ़त्व अविद्या स्त्री प्रत्यय स्त्री का ज्ञान स्त्री के ज्ञान की मूल होने में ध्यान देना कोई ज्ञान सुखरूप होता है कोई ज्ञान दुख होता है कोई ज्ञान मोरूफ होता है है ना अनुकूल कैसा होता है सुखरूप या अनुकूल होने अनुकूलत्व प्रतीत होने वाला ज्ञान ही सुख है अनुकूलत्व प्रतीत होने वाला ज्ञान ही और प्रतिकूलत्व प्रतीत होने वाला ज्ञान ही दुख तो कोई ज्ञान सुखरूप है कोई ज्ञान दुखरूप है कोई ज्ञान कैसा है हाँ तो जैसे अपना मित्र है अपनी प्रिय वस्तु अनुकूल होती है तो उसका ज्ञान कैसा होगा सुखरूप हो, ना अपना जो प्रिय वस्तु है अनुकूल वस्तु है उसका ज्ञान कैसे होगा सुखरूप तो स्त्री प्रत्यक्ष स्त्री ज्ञान की मोर रूपता में स्त्री ज्ञान की जब स्त्री ज्ञान कभी सुखरूप होगा कभी दुखरूप होगा कभी मोरूप होगा तो स्त्री ज्ञान की मोरूपता में अविद्या है ना इसका अर्थ है की कारण है स्त्री ज्ञान की मोह रूपता में क्या कारण है क्योंकि अविद्या के कारण मोह होता है अविद्या के कारण क्या होता है और द्वेषो दुखत्वे, द्वेशो दुखत्वे ऐसा लगा ना स्त्री प्रत्यक्षा स्त्री ज्ञान की दुख रूपता में द्वेष कारण है स्त्री का ज्ञान कभी का हुआ दुख रूप तो दुख रूप स्त्री ज्ञान की दुख रूपता में क्या कारण है द्वेष है न चाहे वो स्त्री से द्वेष हो अथवा अन्य किसी से द्वेष हो जो उससे मिलने न देता हो है ना तो दुख का कारण क्या होता है स्त्री ज्ञान की दुख रूपता में क्या कारण है द्वेष और रागा सुखत्वे स्त्री प्रत्यय सुखत्वे प्रत्यक्षा स्त्री ज्ञान की सुख रूपता में राग कारण है स्त्री ज्ञान की सुख रूपता में क्या कारण है अपना राग होगा जिस जिस विषय के प्रति अपना राग होगा वो विषय पैसा प्रतीक होगा और जिस विषय के प्रति अपना द्वेष होगा नहीं सच से द्वेष होता है सिंह से द्वेष होता है तो वो सामने आ जाए तो उनका ज्ञान कैसा होता है हाँ। और यदि है तो उनका ज्ञान कैसा होता है मोरू कंकी लगते स्त्री ज्ञान की मोह रूपता में अविद्याण है स्त्री ज्ञान की दुख रूपता में द्वेष कारण है स्त्री ज्ञान की सुख रूपता में राग कारण है किसी का कोई ज्ञान सुखात्मक कोई दुखात्मक कोई मोहात्मक लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष योगी महापुरुष होते हैं उनका ज्ञान तीनों से विलक्षण होता है उदासी बने उदास ज्ञान होगा बस विषय प्रकाश हो गया ना तो सुख है उनको ना ही दुख है ना ही उनको होगा, है ना तो देखो तत्व तो ज्ञानम माध्यस्थे स्त्री प्रत्यक्ष माध्यस्थ थे कि स्त्री ज्ञान की स्त्री ज्ञान के उदासीन रूप होने में उदासीन रूप समझते हैं ना तो सुख रूप ना तो दुख रूप ना ही स्त्री ज्ञान की उदासीन रूपता में तत्व ज्ञान कारण है स्त्री ज्ञान की रूपता में क्या कारण है तत्व ज्ञान होने से वो कैसा ज्ञान हो जाएगा उदासीन जैसे कि काष्ठ पत्थर का ज्ञान होता है ना काष्ठ पत्थर का जैसे ज्ञान होता है वैसे उसको स्त्री का ज्ञान होता है ऐसा ता नहीं क्या परस्परम सर्वेशम कहा गया अच्छा अन्य हो गया ना तो स्त्री ज्ञान की अन्य रूपता हो रही है ना मोरूपता भी अनुरूपता है दुखरूपता भी अनुरूपता है और सुखरूपता भी क्या है अनूपता है so, तो अन्यत्व कारण का ही उदाहरण था ये अन्यत्व कारण का उदाहरण हो गया आप कारण हम देखेंगे अन्यत्व कारण और धितीय कारण है शरीरम इंद्रियाणाम धितीय कारणम करते धारण कर धारण का कारण धारण का धारण करने का कारण इंद्रिया किसके आश्रित है तो इंद्रियों को किसने धारण किया है जैसे इंद्र जैसे शरीर इंद्रियों के धारण करने का कारण है शरीर इंद्रियों का कारण है। तो यहाँ पर कारण कारण कौन हो गया किसका अच्छा तो कारण शरीर हो गया ना और आगे कहते हैं तस्ते, तस्ते कारण क्या तस् तस्कार यहाँ पर शरीर से और शरीर की ध्रुवीकरण हो गयी इंद्रिया ताने इंद्रियाणी और शरीर को धारण करने का कारण कौन हो गया इंद्रिया एक एक इंद्रिय निकाल दो शरीर तो शरीर के धारण करने का कारण कौन हो गई, है ना? इंद्रियों इंद्रिया महाभूतानी शरीरान और शरीर की धृतिक कर के कारण कौन हुए पंच महाभूत है शरीर के धृतिक कारण कौन हुए पंच महाभूत और तानी चाह परस्परम सर्वेशम और तानी तानी से लेना है यहाँ पर महाभूतानी और महाभूत परस्पर में सभी के ढकी कारण है मतलब महाभूतो में क्या है एक दूसरे को धारण कर रखा है मिल्क सब मिले हुए है ना सब एक दूसरे मिले हुए है तो मिल करके एक दूसरे को धारण कर रखा है तो ये ढक्की कारण बताया जाता है ओम पूर्ण तोन मदर्णमायण